पत्थर वैविध्य यह मुंडक उपनिषद मंत्र भाग में है उपनिषद ब्राह्मण भाग में है मुंडक उपनिषद मंत्र की व्याख्या रूप है मंत्र ब्राह्मण वेदत्व वे तो मंत्र भाग में यह उपनिषद है इसका शांति मंत्र फिर पढ़ना है ओम भद्रंकरणे भी श्रृण देवा भद्रम पशेम क्षभ्र स्थिरंगषुवास्तनोंम देविता यदा स्वस्ति वृद्धवास्ति न पूषा विश्वदा स्वस्ति नाख्योरीनेतिन नो बृहस्पतिर्द ओ शांति शांति शांति ये प्रश्न उपनिषद में वही है शांति मंत्र अथ यह उपनिषद में वही शांति मंत्र है पहले ब्रह्म विद्या श्रवण करने के लिए निर्विघ्न श्रवण हो उसका फल प्राप्त हो इसलिए प्रार्थना करते हैं हे देवा करने भी भद्रम सुणुयाम करने भी ये छांदस प्रयोग लोक में तो हो जाएगा कर्ण ही तो भद्रम सुनिए आम कर्ण से श्रवण इंद्र के द्वारा भद्र है कल्याण प्रद शब्द सुने उपनिषद वाक्य और अन्य तू तत्समत वाक्य ये सब सुने अर्थात हमेशा ही श्रवण करते रहे बधिरता दोष नहीं हो श्रवण करते रहे या श्रवण इंद्र की प्राप्ति हुई यही कल्याण शब्द श्रवण करने के लिए यदि यही कल्याण तो श्रवण उपनिषद पुराण मुनि के वचन शास्त्र वाक्य श्रवण नहीं करे तो उसके अपेक्षा तो बद्रिया चाहे इसी प्रकार भद्रम पश्चिम यजत्रा यजत्रा का दो प्रकार अर्थ करते हैं देवताओं के संबोधन करते हैं और यह करने वाले कर्म करने वाले तो यहाँ देवत्रा संबोधन करके चक्षु के द्वारा कल्याण रूप दर्शन करे कल्याण रूप कल्याणप्रद रूप है ये तो सारे प्रपंच ही परमात्मा रूप से देखना है और वो शा, शा, अवतार गुरु आचार्य ऋषि ऋषिमनियों के ऐसे रूप दर्शन करे अर्थात कभी भी आंध्य अंध दोष अंधत्व तो नहीं हो स्थिरैरंगे सुतुष्टवां सनु भी स्थिर अंग अंग भी स्थिर अंग विकल नहीं हो अंग पुष्ट रहे तो से हम स्तुति करते रहे तनु सूक्ष्म अर्थ प्रकाश के तो के द्वारा अथवा शरीर के द्वारा भी तनु भी यद आयु देवहिता व्यसम जब तक आयु है हो तो होकर रहे अथवा देवता के उद्देश्य से यागादि कर्म करते रहे तथा परमात्मा के आदि करते रहे स्वस्ति न इंद्र वृद्ध श्रवा इंद्र वृद्ध श्रव कृति बहुत अधिक है ऐसे इंद्र हमारे लिए कल्याणप्रद हो सस्ती न स्वस्ति अव्यपद और पूषा विश्ववेद न स्वस्ति देवता सूर्य भगवान विश्व सर्व को जानने वाले विश्ववेदा स्वस्ति कल्याणप्रद हो स्वस्ति न हमारे लिए तारख्य अरिष्ट नेमी गरुड़े नेमी अरिष्ट को नष्ट करने के लिए नेमि चक्र के सदृश गरुड़ भी कल्याणप्रद हो बृहस्पति न स्वस्ति दधातु बृहस्पति भी स्वस्ति कल्याण हमको धाधातु तो दान करे धारण करे कल्याणप्रद कल्याण हमको प्रदान करे देवताओं की प्रार्थना की जाती है वेदांत श्रवण में अद्वितीय वेदांत ब्रह्म अद्वितीय है वेदांत में स्पष्ट है तो भी जब तक ज्ञान नहीं होता है व्यवहार में इसकी मर्यादा पालन करनी चाहिए जब तक ज्ञान हो जाए तो भी यावजीव त्रय वंध्या वेदांत गुरु ईश्वर कहा गया वेदांत गुरु ईश्वर देवताओं की प्रार्थना करके श्रवण करने पर निर्विघ्न होता है नहीं तो देवता लोग विघ्न करते हैं विघ्न करने से जो श्रद्धा श्रवण करने की इच्छा उसमें थोड़ी कमती हो जाने पर श्रवण पूरा नहीं कर पाता है अथवा श्रवण करे श्रद्धा में कमती हो तो उसका लाभ प्राप्त नहीं होता है श्रवण करने पर जब दृढ़ निश्चय हो जाए तो मनन अपने आप शुरू होना चाहिए और करने पर यदि संशय दूर हो जाए तो निधि ध्यास होना चाहिए ये वासना रहित तो हो तो यदि देवता लोगों को विघ्न करेंगे तो शास्त्र में श्रद्धा नहीं होकर के बाहर विषय में अनात्म विषय में आसक्ति हो जाएगी तो उसमें वही अच्छा लगेगा बाहिचन बहिर्गमन बहिर्मुखता तो पता नहीं चलेगा देवता का विघ्न कब होता है ये नहीं कि देवता लोग कहीं रास्ता में खड़े हो कर के लाठी रह खड़े रहेंगे ऐसा नहीं विघ्न होने से जिसको जिसके ऊपर कृपा करेंगे श्रद्धा आदि उसको प्राप्त तो कराएंगे जिसको विघ्न करेंगे श्रद्धा आदि में अभाव हो जाएगा इसलिए ये परंपरा है उपनिषद मंत्र में भी शांति पाठ करके पाठ होता है शांति पाठ करते समय एकाग्रता से परमात्मा देवताओं की प्रार्थना करके पाठ करें शांति पाठ करके प्रारंभ करें और लोग का अभ्यास ऐसा है, है कि शांति पाठ के बाद ही पहुंचेंगे ये कोई अच्छा बुद्धिमत्ता नहीं है कोई इस लोग को सोचते अपने को चतुर मानते बुद्धिमान अधिक मानते हैं अभी तो शांति पाठ होगा तो बाद में जाएंगे शांति पाठ पाठ के अंग है उसके साथ ही वेदांत श्रवण शांति पाठ पूर्वक अंत में शांति पाठ करके समाप्त होता है कुछ एक अंग छोड़ दिया कुछ कर दिया इसकी है, वो अच्छे अभ्यास ये प्रमाद इसको कहते हैं कोई जानबूझ करके कोई अपने को बुद्धिमान मान करके ऐसा नहीं शांति पाठ के साथ ही करना चाहिए कभी देर हो जाए किंतु उसको हिसाब करके पहले आएंगे अभी इतने समय शांति पाठ है अब तक पहुंचेंगे दस मिनट के बाद जाएंगे वो दस मिनट कोई ब्रह्म ज्ञान कर लेता है ध्यान कर लेता ऐसा नहीं है वो समय बर्बाद होता है इधर शांति पाठ नहीं कर पाते हैं प्रारंभ हमें आने के लिए बार बार कहते हैं जो जिज्ञास मुक्ष है वो तो ग्रहण करते हैं और जो ही नहीं है तो वो कहेंगे ये कौन हमको कहने वाला हम जानते हैं इतने चीज सबको मालूम है वो क्या बार बार कहते हैं ऐसे काम से कभी कभी बोलने की भी इच्छा नहीं होती क्योंकि जो नहीं करने वाले उनका अभ्यास ही सही है और समय रहेगा सात बजे तो वे सुबह सात बजे आएंगे अभी तो साढ़े सात बजे कोई कहेगा जल्दी हो जाती सात बजे समय रखेंगे तो देर में आने वाले आ समय पर नौ बजे समय रखो तो जो देर में आने वाले नौ बजे आ जाएंगे नहीं नौ बजे तो देर करने के लिए आओ दस मिनट पंद्रह मिनट के आगे आगे बढ़ने के लिए तो कोई अभाव नहीं समय जितने आप बढ़ाओ उसके आगे दस पंद्रह मिनट बढ़ने के लिए अभाव ही क्या समय हो नहीं शाम को जी समय रहे तो भी दस पंद्रह मिनट आगे शाम को तो आरती का समय है तो उसमें भी शाम को जाए तो क्या और आगे पंद्रह मिनट है मिनट कोई बिल्कुल आधा घंटे के बाद कोई बिल्कुल नहीं आएंगे ये सब बुद्धिमत्ता नहीं है ये प्रार्थना करके करना चाहिए स्तोत्र पाठ गीता पाठ आरती मेहमान पाठ ये एकाग्र होकर के रीति करें अपने कल्याण के लिए ये शास्त्र ये परंपरा में है ओम शांति शांति कह कर तीन बार शांति शांति कहते हैं त्रिविध उपद्रव निवृत्ति के लिए आध्यात्मिक भौतिक आदिभौतिक आदिदेविक ताप होता है और में शरीर रोग आदि हो तो भी यदि देवताओं की कृपा हो तो यही है रोग आदि जो प्रारब्ध में उसको तो भोग करना पड़ेगा कोई तो प्रारब्ध थोड़ा भोग करके अपने लक्ष्य को छोड़ करके इधर उधर भाग जाता है कोई सहन करके वेदांत सवन करता रहता है कोई थोड़ा सा कुछ हो गया स्वास्थ्य खराब तो कहकर पाठ में नहीं आवा बहुत समय ऐसा ही कुछ कभी एक बार खांसी हो गई तो दो दिन तक तो आरती में नहीं आना क्यों खांसी हो गई थी कभी छींक हो गया तो दूसरे दिन नहीं आना किंतु कभी ऐसा सोचे कभी खासी छींक आ गया तो भोजन एक दिन नहीं करेंगे तभी स्वास्थ्य खराब पे पता चलेगा और यदि स्वास्थ्य खराब पे छींक आ गया कभी कहीं खुजलाहट हो गया सिर में आज नहीं जाएंगे स्वास्थ्य खराब पे स्वास्थ्य खराब पे ना क्योंकि सिर में खुजलाहट हो गया तो ये कहने के लिए सब बहुत प्रकार मिलता है वो अच्छा नहीं है यही परंपरा है इसलिए पाठ के शांति पाठ के साथ ही रोज पाठ करते हैं उपनिषद में है ये नहीं कि कोई म, म, म, कला शासन के कोई मह, म, म, लगा देना नियम लगा दिए शांति पाठ करना पड़ेगा ऐसा नहीं शांति पाठ हम उपनिषद में है उसके अंग है उसके साथ ही करना चाहिए यही है शिक्षा ग्रहण करें शांति पाठ के साथ करें और शांति पाठ करते समय भी एकाग्र होकर के कुछ लोग शांति पाठ के समय इधर उधर करते रहें कभी छातु को देखें कभी बाय कभी डायने कभी, कभी पुस्तक इधर उधर करना वो नहीं पहले इसलिए आचार्य आने के पहले उपस्थित होना ये छात्र विद्यार्थी का कर्तव्य है शिष्टाचार है आने के बाद नहीं ये कितने बार कहते हैं पहले उपस्थित होना चाहिए और थोड़ा शांति से बैठ करके के फिर सब पहले जैसे बैठ गया थी कड़े हो जाते तो फिर बैठ गया आंख बंद करके परमात्मा का ध्यान मन से जो पाठ करते हैं खाली पाठ करने का नहीं मन से ध्यान करे तो पाठ जप अधिसाधन है परमात्मा चिंतन करने के लिए जब किया जाता है जब चलता रहेगा और कुछ ना कुछ इधर उधर करते रहेंगे वो अध्यक्ष नहीं है उसके माध्यम से ध्यान हो इसलिए पाठ करते समय देवताओं का ध्यान करें ऐसा ठीक रास्ता पर चलने पर ही फल की प्राप्ति होती है बहुत लोग कहते हैं पठ करके श्रवण करके कुछ लाभ नहीं हुआ लाभ नहीं होने का कारण है जिस प्रकार यथावत शास्त्रीय रीति पद्धति मर्यादा उसको पालन करके उसके अनुसार चले तो फल मिलेगा उसको उल्लंघन करे तो फल प्राप्त नहीं होगा इसलिए जितना हो सकता है उसके लिए तत्परता चाहिए कोई भी कार्य करे कोई झाड़ू भी देता है कुछ भी करता है थोड़ा उसमें यदि एकाग्र होकर वही सेवा बहुत फल देती है और उसको यदि डांट क्रोध होकर कर के इधर उधर कर दे तो कुछ लाभ नहीं होता है अच्छे भी काम करे किंतु क्रोध हो के मन में कुछ रह करके ये करे तो नहीं होता है और जो भी कुछ करे मन से करे तो फल प्राप्त होता है फल क्यों प्राप्त नहीं होगा तत्परता चाहिए श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संहितेंद्र ये आवश्यक है ये शिक्षा ग्रहण करें इसलिए शांति पाठ पहले ये इतने नहीं आगे टीका टीकाकार दिखो पहले मंगलाचरण करते हैं यदक्षरम परम ब्रह्म विद्यागम्य मिथि ऋतम यस्व ज्ञाते भवज्ञान सर्वत्यात्म संशय ये, ये, सर्वत, ये शांति पाठ में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है पर ब्रह्म का चिंतन है खाली श्लोक लिख देना क्या पढ़ देना ऐसा नहीं श्लोक का ये ध्यान करके मन में चिंतन करके ध्यान करके मंगलाचरणी क्या जाता है किन्तु मन से क्या नहीं क्या कि पता चलेगा इसे ग्रंथ में एक श्लोक करके मंगलाचरणी जो ग्रंथ में लिखते हैं ग्रंथ करता वो ध्यान आदि करते हैं तो ग्रंथ में ऐसा रखते शिक्षा देने के लिए शिष्यापी एवं कुर्यू शिष्य भी ऐसे करे पाठ करते समय मंगलाचरण करे आगे ये कुछ ग्रंथ लिखेंगे उपदेश करें तो मंगलाचरण करें मंगलाचरण करना चाहिए प्रवचन करने के लिए बहुत लोग मंगलाचरण श्लोक आ जाता है प्रवचन करना पड़ेगा ना समय दो मिनट पाँच मिनट उसे में दो तीन शो मंगलाचरण बोलेंगे उसे में बहुत आ जाता है और श्रवण वेदांत श्रवण करना है अपने कुछ कर्म करना उसमें नहीं भजन के समय गीता पाठ करना और शंभु को खोलेगा नहीं जय शम्भु महादेव शिव शंकर शंभु वृत शम तो बहुत लोग सिद्ध बन जाते हैं जैसे बोलेंगे महा भगवान का नाम लेंगे तो मतलब क्या होगा छोटा हो, हो जाएगा ना और तो बच्चे चिल्लाकर बोलेंगे ऐसे कोई सोच करके बोलते नहीं शांति पाठ में भी कभी कभी देखते हैं जो पुरानी समझदार है और जोर से नहीं बोलेंगे क्योंकि जोर से बोलेंगे तो नए नए बच्चे बोलेंगे हम लोग तो पुराना समझदार है ऐसे सोच कर कोई कहीं बोलते नहीं शब्द सुनाई पड़ेगा कहीं दूर दूर का शब्द सुनाई पड़ेगा पास वाले का शब्द नहीं सुनाई पड़ता है कभी हम देखते तो किसके शब्दों पर पता चलता है बहुत लोग रहने पर हो तो पता चलता है कोई बोलता है नहीं बोलता है ऐसे जो नहीं बोलते प्रमाद करते वो नहीं करे यह अभिप्राय है यद अक्षर परम ब्रह्म अक्षर ब्रह्म है परम तत्व ब्रह्म अक्षर शब्द का प्रयोग ब्रह्म में क्या जाता है और कहीं क्या जाता है माया को कुटस्थ तो अक्षर ऊंचे उसको भी अक्षर कहा कुटस्थ तो अक्षर क्या है माया ज्ञान के बिना उसकी निवृत्ति नहीं होती तो अक्षर कह दिया और यहाँ अथ पराया तद तो अक्षर अधिगम्य थे यहाँ ब्रह्म को अक्षर शब्द कहें। से कहेंगे पराविद्या अक्षर की विद्या अक्षर ब्रह्म जे परम ब्रह्म परम ब्रह्म कौन से निरतिशय ब्रह्म जो सोपाधिक नहीं निरुपाधिक निर्विशेष ब्रह्म विद्यागम्यम वह ब्रह्म केवल विद्य गम्यम विद्य ब्रह्म नित्य सिद्ध है अपना नित्य प्राप्त है अविद्या से अप्राप्त ब्रम्ह है से से विद्या, विद्या से अविद्या के निवृत्ति होने से गौण प्रयोग है विद्यागम्यम विद्या से प्राप्य इतिरितम ऐसा कहा गया विद्यागम्यम इतिरितम कहा गया उप शास्त्र में यस्विन ज्ञाते सर्व ज्ञातम भव्य जिस ब्रह्म के ज्ञान होने पर सबका ज्ञान हो जाएगा सर्व ज्ञात तो भवे ब्रह्म से बिना कुछ नहीं है ब्रह्मस्व का कारण मृत के ज्ञात से मिट्टी से बनाए गए घटर सर्वाधिक ज्ञान तो हो जाते हैं ब्रह्म है एक अधिष्ठान है अधिष्ठान से अध्यस्त अलग नहीं है अथवा व्यवहारिक व्यावहारिक दृष्टि से सारे कुछ प्रपंच की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई ब्रह्म के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है अज्ञात तो कुछ नहीं रहता है ब्रह्म ज्ञान होने पर ज्ञानी सर्वज्ञ हो जाता है कृत्य हो जाता है तत्श्याम असंशयम अहम तत्श्याम में तद्रूप हो जाऊं ब्रह्म अर्थात असंशय संशय रही तद्रूप हो जाऊं अर्थात ज्ञान प्राप्त हो तो तद्रूप हो, हो जाए अज्ञानिवृत हो जाए ये मंगलाचरण टीकाकार का ब्रह्म उपनिषद गर्भोपनिषदाद्या अथर्वण वेद से बह्य उपनिषद सही अथर्वेद में बहुत उपनिषद है कितने उपनिषद मालूम है पचास है से अथर्ववेद में 50 है ऋग्वेद में 21 है सबसे कम ऋग्वेद में यजुर्वेद में एक सौ नौ है और सामवेद में एक हज़ार सौ से अधिक है सामवेद में 1000 सामवेद साम में, सौ कितने शाखा है एक, एक है प्रत्येक शाखा में एक एक उपनिषद है तो सबसे कम किसमें ऋग्वेद में मेक अथर्वण वेद से बहु पचास पंचाशद पचास उपनिषद गर्भ उपनिषद स्मेह ब्रह्मोपनिषद गर्भ उपनिषद प्रश्नोपनिषदी इत्याद मांडुक आने वाली वो भी इसमें है। बहुत उपनिषद तारीर के अपयोगि अव्याची ख्यावाद अदृश्यवादिगुण को धर्म उक्रीद्यधिकरणितया मुक क्यासितस्य प्रतीक आदत्ते शारीरक ब्रह्मसूत्र है शारीरिक अनुपयोगिता तो उनका उपयोग नहीं है ब्रह्मसूत्र में अन्य उपनिषद के वाक्य का उदाहरण करके विचार नहीं किया गया ऊपर उपयोग नहीं है तो इसलिए अविचा अव्याचिक व्याख्यात निष्ठा नहीं है ब्रह्मसूत्र में जिन उपनिषद का उल्लेख हुआ वो व्याख्यान भगवान वास्वीकार करते हैं तो इसको क्यों को क्यों उपाख्यान करें मुंडक उपनिषद को तो इसी का वाक्य ब्रह्मसूत्र माया? आया अदृश्यत्वादि गुणों को धर्म उगते ये ब्रह्म का अदृश्यत्वादि गुण वाला उसके धर्म कहा गया ब्रह्मसूत्र में ये अदृश्यवादि गुण वाले ब्रह्म का उल्लेख किया गया वो अदृश्यादि ये ब्रह्म अदृश्यादि कहा गया इस उपनिषद में तो इस उपनिषद वाक्य को लेकर विचार किया गया इत्यादि अधिकरण उपयोगिता इस अधिकरण में उपयोग है इस उपनिषद का मुंडकस्य से व्याचिख्या त मुंडक उपनिषद अथर्वेद मान्य उपनिषद है ये मुंडक व्याख्या तो मिष्ट अन्य भी उपनिषद प्रश्न उपनिषद मांडू भी प्रतीकमा आदते प्रतीक ग्रहण करते भगवान भाष्यकार उपनिषद पहले ओम ब्रह्मदेवानाद अर्थर्वण उपनिषद ब्रह्मदेव प्रथम संभव मंत्र आएगा ब्रह्मदेव इत्यादि अर्थर्वण उपनिषद इत्याद्य अथर्वण उपनिषद टीका में व्याचिख्या शेष है अथर्वण उपनिषद व्याचिख्याता व्याख्यात मिषा ये श्रेस के अर्थक न देवा इत्यादि अथर्वण उपनिषद उपनिषद अस्थ भविष्य क्या व्याचिख्या व्याख्यात नु युपन मंत्रूप मंत्रण चैषि इत्यादीना कर्म संबंध में प्रयोजनमत यम उपनिषद मंत्र रूपा मंत्र भाग में यो उपनिषदे है ये रूपे मंत्ररूप और मंत्रों का उपयोग कर्म प्रयोग समय तो अर्थस्मारकत्व मंत्र मंत्र का लक्षण कर्म अनुष्ठान करते समय अर्थ का स्मारक होता है मंत्र प्रयोग समय तो अर्थस्मारक यद्यपि मंत्र के बिना भी अर्थस्मरण हो सकता है ऋतु के कहेंगे स्मरण करो हमको देवता का स्मरण करो ऐसा स्मरण करो कहेंगे तो स्मरण हो जाएगा तो भी मंत्र का विधान किया गया ये नियम विधि है मंत्रेरेव स्मर्तव्य अर्थ मंत्र बोलकर कर अर्थस्मरण करना है ये नियम विधि होने से मंत्र बोलकर कर अर्थ स्मरण इसलिए कर्म करते समय मंत्र भी बोलेंगे कहेंगे हमका स्मरण करो मंत्र बोल करके इसीलिए वो मंत्र जैसे ही इसे मंत्र पाठ करना पड़ता है उसके बिना अर्थस्मरण करेंगे तो वो कर्म अंग हो जाता है मंत्र के द्वारा ही स्मरण करना है तो मंत्र है इसे त्वाजे त्वा साथ ही मंत्र आया तो ये मंत्रों का कर्म संबंध न एव प्रयोजन बोतु कर्म के साथ संबंध हो गए कि उनका प्रयोजन है स्वतंत्र कोई प्रयोजन नहीं है कर्मानुषारण करते समय अंग अनुषान करते समय मंत्र बोल करके अर्थ स्मरण करना है तो कर्म संबंध है ना एव न तो अन्य अन्य प्रकार ना अन्य कोई संबंध ही नहीं कर्म करते समय ही मंत्र का उपयोग होगा सम प्रयोजनबद्धम और यहाँ जब मुंडक उपनिषद जितने मंत्र आए इन मंत्र का किस हो हो कर्म में उपयोग होगा ऐसा मंत्राणाम कर्म सुविनियोजक प्रमाण अनुपलम्ब किसी मंत्र का कहाँ उपयोग होगा विनियोजक प्रमाण है प्रमाण के बिना ऐसा नहीं कि मंत्र कोई ना कुछ बोल दे किसी के साथ किसी मंत्र का संबंध है कुछ ना कुछ मंत्र बोल करके स्वाहा कुछ ना कुछ मंत्र बोल फिर स्वाहा कोई कर्म करने के लिए गए थोड़े संस्कृत पढ़ते थे कुछ मालूम नहीं विवाह कर्म करने के लिए गए तो एक श्लोक बोलता है स्वा कुछ ना कुछ अग्नि हवन कुछ कोई लोग करते हैं तो कुछ कुछ बोला फिर बाद में हवन करना है हवन कर दिया मतलब कर्म बहुत हो गया इधर उधर को कोई कुछ बोला है वो कुछ बोला बोलते बोलते बाद में हम बड़े प्रज्वलन करके बस अग्नि फिर कुछ ना कुछ श्लोक बोलो बनते स्वाहा करो जो सुहा कोई पानी सूत्र बोलता है सुहा कोई अणुरणय सुहा <laughs> <laughs> जो जितने जितने आया थोड़ा थोड़ा कुछ याद है सुहा सुहा करके बहुत ऐसे करके हवन कर दिया ऐसा नहीं किसी कर्म के साथ किसी का मंत्र का संबंध है ये विनियोग विधि अंग ग्राह का प्रमाण प्रमाण होने से मंत्र का उपयोग होगा जिस कर्म के साथ जिसका तो विनियोजक प्रमाण जब नहीं है इन मंत्रों का किसी कर्म में उपयोग नहीं होगा विनियोजक प्रमाण नहीं दिखने से तत्संबंध असंभवात कर्म संबंध नहीं हो सकता है इन मंत्रों का मुंडो जो मंत्र है कर्म संबंध नहीं हुआ तो फिर क्या संबंध होगा मंत्र का कर्म संबंध से ही सब प्रयोजन सिद्ध होता है और कर्म के साथ संबंध होने के लिए कोई विनियोजक विधि है ही नहीं तो फिर निष्प्रयोजन हो गया सीधा स्पष्ट हो गया निष्प्रयोजन जो है जिस मंत्र का कोई प्रयोजन नहीं उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता है कोई उसका कोई भी प्रयोजन नहीं व्याचिक तत्व न संभव इसकी व्याख्या करनी नहीं चाहिए इतनी शंक मानों से कोई शंका करता है शंका करने वाले के प्रति उत्तर देते सत्यम कर्म संबंध भावी भी कर्म के साथ इन मंत्र का संबंध नहीं जो आपने कहा ये कर्म संबंध नहीं होने पर भी विद्या के साथ संबंध हो जाएगा ब्रह्म विद्या के साथ संबंध सा सा है ब्रह्म विद्या के साथ संबंध कैसे होगा क्या प्रमाण है ब्रह्म विद्या प्रकाशन सामर्थ्या ब्रह्म विद्या प्रकाशन से सामर्थ्य इसी मंत्र में है सामर्थ्यम सर्वशब्दान लिंगमित अभिध्य श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समय समाख्या प्रमाण? एक लिंग प्रमाण है शब्द सामर्थ्यम और्... अर्थ प्रकाशन सामर्थ्यम शब्द में जो सामर्थ्य अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य इसको कहते लिंग ये किसी अर्थ को, किस को प्रकाशन करने के लिए सामर्थ्य मंत्रों का ब्रह्म विद्या ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विद्या का प्रकाशन करने के लिए मंत्र में सामर्थ्य ब्रह्म विद्या प्रकाशन सामर्थ्य रूपों का लिंग लिंग प्रमाण है, लिंग प्रमाण से क्या सिद्ध होगा ब्रह्म विद्या के साथ इन मंत्रों का संबंध है संबंध ब्रह्म विद्या के संबंध का, विद्या के साथ, साथ मंत्रों का संबंध है भविष्य संबंध हो जाएगा न नहीं विद्या पुरुषकर्तृकवाद तत्प्रकाशक उपनिषदों पौरषत्व प्रसंगात् पाक्षिक पुरुष दोषजत्वसया अप्रमा व्याचिकोपद्यत आशंक विद्यातक हे जो ब्रह्म विद्या अज्ञानिक निवर्तक हे वह ब्रह्म विद्या है अन्य हे है है। किसको होगा ये ब्रह्मविद्या विद्या कहाँ होगी पुरुष करेगा प्राप्त करने का प्रयत्न प्र, करना है पुरुष कर्तृकत्वा पुरुष कर्ता ऐसे ब्रह्म विद्या का कर्ता पुरुष अपने अंतकर्ण में ब्रह्म विद्या प्राप्त करेगा तब तो ज्ञान की निवृत्ति होगी वो जो विद्या ज्ञान है वेदांत श्रवण करने से ब्रह्माकार वृत्ति ज्ञान उसका कर्ता पुरुष है शुद्ध ब्रह्म का कर्ता कौन है ये ब्रह्म विद्या का कर्ता कोई है हाँ पुरुष है जो विद्या प्र, प्र प्र, प्राप्त करेगा वो अज्ञान के निवृत्त होने से मुक्त तो हो जाएगा तो पुरुष कर्तृक तो होगी विद्या उस विद्या का प्रकाशक मंत्र है पुरुष जिसको करेगा उत्पन्न करेगा उसका प्रकाशक यदि उपनिषद हुआ तो उपनिषद भी क्या हो गया पौरुष ही गया कोई नित्य वस्तु का प्रकाशन करने का सामर्थ्य नहीं पुरुष जिस विद्या को प्राप्त करेगा उसको कहेगी उपनिषद उपनिषद सुनकर के विद्या प्रकाशन होगा विद्या तो जो विद्या पुरुष का पुरुष का कार्य है उसको प्रकाशन करने के लिए उपनिषद यदि हुआ उपनिषद भी पौर हो जाएगा पुरुषय पुरुष कर्तृक वाक्य को कहते हैं ऐसे है। वेद को अपौरुष कहते हैं किंतु ये उपनिषद यदि विद्या का उसका प्रकाश कह तो भी पौर हो जाएगा अच्छा पौरुषे तो क्या आपत्ति है तो है ही नहीं तो प्रसंगात तो की प्रसक्ति पौरुषे होने से क्या है पुरुष कर्तुर के वाक्य में संशय होता है प्रामाण्य का संशय को पुरुषाग्र कहा नद्या पंच फला प्रामाण्य प्रमाण है अप्रमाण है हाँ वो कोई प्रमाण भी हो सकता है कोई झूठ बोल दिया बैठने की जगह नहीं कह तुम्हारा भाई आया उठ कर गया उठ कर बैठ गया जो आकर देखा जगह नहीं है कभी कहीं ठगने के लिए झूठ बोलने के लिए न तेरे पंच पलान से दौड़ कर गए देखा कोई पर नहीं कुछ नहीं है तो प्रमाण भी हो सकता है हमेशा प्रमाण नहीं है पुरुष कर्तव्य वाक्य में एक था विप्रलिप्सा शब्द पुरुष प्रयोग करता है शब्द प्रयोग करने के लिए अर्थ का ज्ञान चाहिए बुद्धवा शब्दान प्रयोग है शब्द प्रयोग का कारणभूत जो ज्ञान वो ज्ञान यदि यथार्थ है तो शब्द प्रमाण होगा कोई रज्ज में सर्प भ्रम हो गया दौड़ कर आया कहा सर्प है वो ठगना चाहता है या सच बोलता है ठगना चाहता है वो तो सर्प देख रहा है सर्प का उसकी गलती नहीं उसको भ्रम हो गया था किंतु जो वाक्य प्रमाण है अप्रमाण है अप्रमाण है वो भले ही ठगना नहीं चाहता किंतु भ्रांत है भ्रांत आकर उसे कहा तो रज्जू में सर्प देख रहा वो रज्जु कहेगा या सर्प कहेगा सर्प कहेगा तो भ्रांति होने से भी उसके वाक्य प्रमाण हुआ भ्रांत का वाक्य प्रमाण हमेशा होगा कभी प्रमाण हो जाएगा बोलते बोलते एक तो भ्रांति है विप्रलिपा है दूसरे को ठगना चाहता है और एक प्रमाद भ्रांति भी नहीं ठगना नहीं चाहता बोलते समय कुछ दूसरा बोल दिया ऐसा होता है कभी कभी कि क्या सूत्र लगा पूछते समय सूत्र मालूम है उसको बोलना चाहते किंतु दूसरे सूत्र मुख्य में आ गया किसी व्यक्ति का नाम इए, है इसका नाम है व्यक्ति को जानते जानते इसका नाम नहीं अलग किंतु नाम बोलते समय दूसरा नाम आ गया ऐसा होता नहीं तो प्रमाद के कारण प्रमाद के कारण कुछ बोलना चाहता तो कुछ और दूसरे बोल दिया कभी कभी जो प्रश्न करते हैं उत्तर देने के लिए किंतु तो कभी कभी उत्तर मुख से निकल जाता है पहले से <laughs> ये यह, यहाँ ये यह सूत्र कौन सूत्र लगाते और सूत्र और मुख में निकल जाता है यहाँ क्या सूत्र लगा क्या सूत्र कहते सूत्र पहले निकल जाएगा कभी प्रमाद नहीं क्या हो जाता है तो ब्रह्म प्रमाद विप्रलिष्ठा और करुणा इंद्र उसके पटू नहीं जिसके कारण ब्रह्म हो गया अतः बोलते समय कभी कुछ बोलते समय स्पष्ट उच्चारण नहीं किया कोई स्नान को अस्नान कर देते हैं और <laughs> सुकम शु, शु, व्यासम सुकम क्या बोले व्यासम सुकम सुकम <laughs> है सुकम कर देंगे आगे कुछ बोले तो नए समय से एक और निकल जाएगा <laughs> अनत्वा, अनत्वा <laughs> सुकम अनत्त्वा अनत्त्वा हो जाएगा सुकम अनत्त्वा सुकमत्व कहना चाहिए सुखम अनत्त्वा के सुखम अनत्त्वा हो जाएगा नमस्कार नहीं करके हो जाएगा है ना नहीं अंकिता <laughs> <laughs> कहाँ है हाँ वो बोलते समय से माँ को पूरा कर देने से आगे और निकल जाएगा <laughs> उच्चारण तो उच्चारण भी ऐसे प्रमादी का अर्थ अलग हो जाता है जो कहना चाहते हैं उच्चारण स्पष्ट हुआ गलत हुआ तो अर्थ भी अलग हो जाएगा ये सब दोष है पौरुष वाक्य में इसलिए पुरुष कर्तु के वाक्य सुनने पर संशय होगा ये ठीक है गलत है अपरुष वाक्य वेद वाक्य में ये दोष की संभावना नहीं है इसे स्वतः प्रमाण है जो वाक्य पौरुष है उसको कैसे मानेंगे प्रमाण अपुष वेद के, के, के अनुकूल अनुसार है तो प्रमाण है नहीं तो अप्रमाण है कुमार भट्टमय ने श्लोक में स्पष्ट कर दिया वेद वाक्य ही प्रमाण है अरे नित्य है वेद वाक्य शब्द उसके अनुसार यदि स्मृति वाक्य है तो उसको प्रमाण मानना कोई भी स्मृति यदि वेद विरुद्ध है त्याज्य है अप्रमाण है वो प्रमाण नहीं है इसलिए पौरुष वाक्य कोई भी हो स्मु... जितने मुनुषियों का वाक्य उसमें कोई पौरुष है ना सब पौरुष है सब पौरुष है मुनुषि का वाक्य भी पौरुषे है पौरुष होने के कारण कोई भी ऋषि मुनि कुछ भी कहे वेद के सम्मत तो हो तो उसको मानना है नहीं तो नहीं मानना है उसमें संशय हो जाएगा प्रमाण अप्रमाण ध्यान करे कोई बैठ करके करते करते कभी कुछ न किस को देखा कुछ ना कुछ ज्ञान हो गया समझ लिया भ्रांति भी हो सकता है विरोचना भी, भी तो ब्रह्म ज्ञान हो गया था शरीर को आत्मा मान कर गया उपदेश किया इसी प्रकार भ्रांति भी हो सकती है वेद सम्मत है तो प्रमाण नहीं तो अप्रमाण तो इसी वाक्य में पौरुषित्व की प्रश्न से क्या होगा पाक्षिक पुरुष दोषजन्य तो संकया कोई पौरुष वाक्य में हमेशा ही जन्य होगा जरूरी है क्या नहीं कोई हमेशा ही जन्य कोई जरूरत नहीं लोक में हमेशा अप्रमाण नहीं है किंतु कभी एक पक्ष में होश होता है पाक्षिक दिया पाक्षिक दोषजन्य के समान दोष होने पर भी वाक्य सब जितने पुरुष में दोष है होने पर भी उसका वाक्य हो हमेशा ही दुष्ट नहीं होता है एक पक्ष में हो सकता है तो पुरुष दोष जत्व संख्या क्या आपत्ति होगी दोष तत्व संख्या क्या होगा दोषजन्य होगा तो वाक्य अप्रमाण होगा अप्रामाण्य वाक्य अप्रमाण हो जाएगा यदि अप्रमाण वाक्य है तो उसकी व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं व्याजी ख्या तत्व अनुप व्याख्यान करना ईष्ट नहीं होना चाहिए इतिहास क्या अश्चे में अस क्या अस उो उपनिषद विद्यासंप्रदायकर्तृपारंपर्यक्षण संबंधमादा स्वयं स्तु असा विद्यासंप्रदायकर् उपनिषद का विद्या संप्रदाय संप्रदायकर्ता विद्या का संप्रदाय उपदेश परंपरा उपदेश उसका कर्ता है करते पारंपरिक इसी परंपरा लक्षण संबंध ये संबंध कहेंगे उपनिषद का पुरुष के साथ संबंध उपनिषद का पुरुष के साथ संबंध है उपनिषद वाक्य पुरुष रचना करता है नहीं पौषे नहीं है पुरुष केवल विद्या का उपदेश करता है विद्या संप्रदाय करता है उपदेश कर्तृत्व रूप परंपरा परम्परा पारंपरीय लक्षण संबंध पुरुष के साथ इसका संबंध परंपरा से साक्षात नहीं है इसे मंत्र में जो उपदेश किया गया आचार्य उसका उपदेश करेंगे गुरु परंपरा से ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृव्य उपदेश इसी परंपरा उपदेश करते हैं और वेद का भी वेद की रचना ईश्वर नहीं करते वेद का उपदेश करते ब्रह्मा जी को सृष्टि के प्रारंभ में ऐसे मीमांसक लोगों तो सृष्टि प्रारंभ नहीं मानते और वेदांत के अनुसार वे शब्द मीमांसा को लोग शब्द को नित्य मानते व्याकरण भी अतार्किक लोग है शब्द की उत्पत्ति द्वितीय क्षण में स्थिति तृतीय क्षण में नाश क्षणिक कहते हैं न्याय मत में क्षणिकम तृतीय क्षण वृत्ति ध्वंस वृत्ति तृतीय क्षण में ध्वंस हो जाता है एक क्षण स्थिति है उसको लेकर क्षणिक और बौद्ध में क्षणिक उसी समय उत्पत्ति उसी समय नाश सर्वम क्षणिकम ते कहते शब्द क्षणिक भी नहीं जैसे कहते तार्किक के लोग और नित्य भी नहीं जैसे मीमांसा के लोग कहते हैं आकाशी आदि की जैसे उत्पत्ति हुई ऐसे वेद की उत्पत्ति सृष्टि काल में शब्द ईश्वर उपदेश करते हैं अपनी इच्छा से कोई वाक्य इधर उधर नहीं कर सकते धाता यथा पूर्व अकल्पयत जैसे पहले था ऐसे उपदेश करते हैं और आकाश आदि की उत्पत्ति होती वेदांत मत के अनुसार तार्कि लोग कहेंगे आकाश नित्य ही और वेदांती क्या कहेंगे आकाश उत्पत्ति होती है और कब तक आकाश रहता है प्रलय होने तक इसी प्रकार वेद शब्द भी सृष्टि काल में उत्पत्ति प्रलय काल तक रहता है तो हमेशा भी शब्द सुनाई पड़नी चाहिए शब्द होने पर भी उसकी अभिव्यक्ति हो तो सुनाई पड़ेगी अभिव्यक्ति कैसे होती जब हम प्रयत्न करते कंठताल अभिज्ञात शब्द की अभिव्यक्ति न कि उत्पत्ति शब्द है उसके हम प्रयत्न करते हैं तो उसकी अभिव्यक्ति होती है ये मीमांसा लोग भयाक लोग भी कहते शब्द है, है किंतु उसकी अभिव्यक्ति होती है उत्पत्ति नहीं होती है घट की उत्पत्ति होती है घटतत्व को नित्य मानते घट की उत्पत्ति होने से घट में घटतत्व रहेगा वो तो कहाँ से आता है घटक तो कुलाल बनाएगा घटतत्व नित्य है नित्य घटतत्व कुलाल बनाएगा नहीं बनेगा नित्य घट बनाएगा नहीं बनाएगा वो घट बना दिया और घट में घटा तो रहेगा वो घटा तो भी कहाँ से आएगा घटा तो है वहीं भी है घाट के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति हुई नित्य घटा तो भी कहाँ से आएगा जहाँ से आएगा वहाँ भी उसको अनित्य वो घटा तो चल जाएगा घटा तो कहाँ रहेगा घट में रहेगा वहाँ से घटो तो छोड़ कर आ जाएगा तो वो घाटा नष्ट हो जाएगा अब घटो तो कहीं कहीं घट से आएगा आएगा घटोत्व तो में जाति में क्रिया होगी क्या दूसरे स्थान से दौड़ कर आ जाएगी इसलिए घटो तो वहाँ है उसकी अभिव्यक्ति घाटे के द्वारा होती है अंधकार में कमरा में घटा घड़ा आदि कुछ वस्तुएं दिखते नहीं प्रकाश जलाएंगे तो दिखेगा तो उनकी उत्पत्ति होती है अभिव्यक्ति हुई प्रकाश इसी प्रकार शब्द है हम उच्चारण करते तो उसकी अभिव्यक्ति होती है उत्पत्ति नहीं है ये कहते शब्द इसीलिए कोई गो शब्द का प्रथम आयोजन क्या बनता है गो क्या बनेगा कितने बार कहा तीन बार क्या कहा गो गो गो गई पांच बार दस बार क्या कहा था पंचकृत्य गो शब्दम अयमा गौ अयमा पांच बार गौ अयमा गो शब्द पांच बार उसने कहा एक कुल घड़ा बनाता है प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पांच घटा बना दिया तो पांच बार घटा बनाया पांच घट बनाया एक घट को पांच बार बनाया पांच घट बनाया और गौ हो गौ हो गौ पांच बार उच्चारण करने पर क्या कहते पांच गौ शब्द उच्चारण किया पांच बार उच्चारण किया पांच बार उच्चारण किया मतलब क्या है गौ शब्द एक है उसको पांच बार उच्चारण किया घटक कुलाल पांच बार बना नहीं पांच घट बनाया घड़ा कितने बनाया पांच घट यहां गौ शब्द कितने उच्चारण करते हैं पांच पांच बार पांच शब्द नहीं एक ही शब्द को पांच बार उच्चारण किया ये शब्द नित्यत्व में प्रमाण है वही शब्द है उसको पांच बार कहा उसने कहा गौ उसने कहा गौ उसने कहा गौ जिस गौ को इसने कहा था उसी गौ शब्द उसने भी कहा उसने फिर उसी शब्द को कहा उसने फिर उसी शब्दों को कहा जो ये कहा उसे को ही कहा कहते ना नहीं ये कुछ कहा उसी वाक्य को सुनकर कहते हम ग्रामक वचामी दो से थोड़ी देर कहते हम ग्रामों को गचामी तो क्या कहते जो इसने कहा था वो उसी को ही कहा उसी को कहा मतलब क्या है एक ही वाक्य वो अभिव्यक्ति होती बार बार इसे शब्दों को शब्द को नित्य कहते शब्द की अभिव्यक्ति होती है तो यह हाँ उपदेश करते हैं केवल वेद का ईश्वर सृष्टिकाल में और विद्या उपदेश करने से पुरुष के साथ इसका संबंध हुआ संपदा कर्तृत्व रूप पारंपरिक लक्षण संबंध ये संबंध स्वयं उपनिषद कहती है पहले आदो एवं आह उपनिषद स्वयं कहती है किसलिए लिए स्तुत्यर्थम ये विद्या की स्तुति के लिए उपनिषद प्रारंभ में पुरुष के साथ इसका संबंध श्रुति में स्पष्ट पहले कहेंगे उपनिष में कहती है इसकी तुति के लिए टीका में विद्या संप्रदाय प्रवर्तक पुरुष आ न तो उत्प्रेक्ष निर्माता रिद्या का संप्रदाय प्रवर्तक पुरुष है संप्रदाय गुरु शिष्य परंपरा उपदेश उसको प्रवर्तक उसे उपदेश केवल करते हैं गुरु अपने शिष्य को शिष्य अपने शिष्य को इसी क्रम से गुरु शिष्य परम्परा से उपदेश प्राप्त होता है पुरुष संप्रदाय के प्रवर्तक अपने कल्पना करके उसे बना देते ऐसा नहीं ना तो उत्प्रेक्ष उत्प्रेक्षया निर्माता पुरुष इसका निर्माता नहीं है ना विद्या ना उपनिषद का उपदेश करते हैं तो संप्रदायकर्तृत्व भी न अधुनातन ये न ननाथ से स कि अनादिपारंपरियागत संप्रदायकर्तृत्व तो अधुनातन नहीं अधुना भव अधुनातन अभी होने वाली पा, नहीं कर्तृत्व जिससे अविश्वास हो जाएगा अभी अभी कोई उपदेश करता है तो पता नहीं ठीक कहता है नहीं कहता है अश्वास अविश्वास हो जाएगा अधुना तो नही है किंतु अनादिपारम्परियागतम अनादिपारम्परिया पारम्परिया आगतम अनादि परंपरा से ये प्राप्त हुआ उपदेश संप्रदाय कर्तृत्व तो अनादि प्रसिद्ध ब्रह्म विद्या प्रकाशन समर्थ उपनिषद पुरुष संबंध संप्रदाय कर्तृत्व पारंपरिक लक्षण एवं तम आदो एव आह भाष्यवाक्य वाक्य का अर्थ तो अनादि प्रसिद्ध ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या भी अनादि काल से प्रसिद्ध है अनादि प्रसिद्ध ब्रह्म विद्या उसी ब्रह्म विद्या का प्रकाशन समर्था उपनिषद ब्रह्म विद्या को प्रकाशन करने के लिए उपनिषद शब्द में सामर्थ्य प्रकाशन समर्था उपनिषद प्रकाशन समर्थ उपनिषद तस्या षष्ट प्रकाशन समर्थाया समस्त पदे समर्थाया उपनिषद समर्थ जो उपनिषद उस उपनिषद का पुरुष के साथ संबंध ये उपनिषद का पुरुष के साथ संबंध कैसे वाक्यों का संप्रदायकर्तृत्व पारंपरिक लक्षण सम्प्रदाय कर्तृत्व ये उपनिषद में जो विद्या का प्रकाशन हो होता है उसे विद्या का उपदेश करता है पुरुष गुरु शिष्य परम्परा से तो पुरुष के साथ संबंध हुआ संप्रदाय कर्तृत्व रूप उपदेश करते हैं विद्या का उपदेश केवल करते हैं उसको रचना नहीं करते हैं ना शब्द बनाते हैं ना शब्दों परिवर्तन करते हैं जैसे उपनिषद में कहा गया ऐसे उपदेश करते हैं तो संबंध परम्परा से हुआ पारंपरिक लक्षण एव तम आदा बेवा तम का संबंधम पहले ही उपनिषद स्वयं कहती ये सम्बंध संबंध को जो कहती क्या किसलिए स्तुत्यर्थम ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृत्व तो पुरुषाना पुरुष में क्या आया विद्या संप्रदाय कर्तृत्व तो. तो विद्या का प्रकाश है प्रकाशक है उपनिषद उस उपनिषद जो विद्या कहेगी उस विद्या संप्रदाय कर्तृत्व तो. उपदेश करने वाले पुरुष है ग्रह रचना करने वाला नहीं इसलिए शब्द में पौषत्व तो नहीं शब्द तो अनादि है उसी शब्द के द्वारा जो प्रकाशन होता है विद्या का प्रकाशन होता है उसे विद्या संप्रदाय विद्या का उपदेश करने वाले पुरुष है यथा विद्याया पुरुष संबंध तथे उपनिषद भी यदि पुरुष संबंध विवक्षित पौषेत्व परिहार आया विद्या का पुरुष के साथ संबंध हुआ ये पुरुष उपदेश करता है इसी प्रकार उपनिषद का भी यदि पुरुष संबंध विवक्षित है परम्परा से उपदेश केवल करतु तो परंपरा विद्या संप्रदाय करते तो प, नहीं तो पौरषत्व तो के आपत्ति है पौरुषत्व तो परिहार आए पौरुषत्व तो परिहार करने के लिए यदि ऐसे संबंध कहेंगे तरी तथावुत संबंध आविधायक के न अन्य नवितव्यम ऐसे संबंध कहने वाला उपनिषद वाक्य भी पहले कहा वाक्य कहा गया है कथन करने वाला अन्य न भवितव्यम अन्य वाक्य होना चाहिए जैसे गीता में आया इम विभस्वती योगम प्रोक्त वाह पहले उपदेश करके भगवान स्वयं कहते इसका मैं पहले उपदेश किया था विभस्वान विभस्वती योगम विभस्वान को ऐसे मैं उपदेश किया था भगवान का ऐसे ऐसे यहाँ भी होना चाहिए ये विद्या का उपदेश किसने किया स्वयं उपनिषद यदि कहे स्वयं उपनिषद ही इसका संबंध कहती है स्वयं संबंध अपना संबंध स्वयं कहे संबंध स्व उपनिषद के साथ पुरुष का संबंध उस संबंध को उपनिषद ही कहे संबंध किसका कह? उपनिषद के साथ पुरुष का उसी संबंध को उपनिषद कहे तो उपनिषद उपनिषद को भी कहेगी उपनिषद पुरुष का संबंध उपनिषद कहे तो उपनिषद को भी उपनिषद कहेगी इसको कहते आत्माशयस स्वयं एवं स संबंध विधायक स्वयं यदि उपनिषद अपना संबंध कहे स्वृत्ति प्रसंगात स्वृत्ति स्वृत्ति प्रसंग वही आत्माशय स्वयं अपने को कहे इतिहास कहते स्वयं कहती उपनिषद यहाँ तात्पर्य नहीं संबंध कहने में सह में तो संबंध कहती है किंतु तो किसी कहती संबंध कहने के हिसाब से सा नहीं स्तुत्यर्थम तात्पर्य जिसमें शब्द का यत्पर शब्द तो शब्दार्थम शब्द का जित तात्पर्य संबंध कहने में होगा तो स्वृत्ति तो दोष आत्मा दोष होगा संबंध कहने में तात्पर्य नहीं विद्यास्तु तो तात्पर्याथ न स्वृत्ति दोष इत्यर्थ संबंध जो सुपनिषद में कहा गया ये संबंध कहने के अभिप्राय से नहीं किसने कहा गया स्तुति के लिए विद्या की स्तुति में ही संबंध कथन का तात्पर्य संबंध प्रतिपादन में तात्पर्य नहीं संबंध को यदि प्रतिपाद्य मानेगी उपनिषद का संबंध उपनिषद के द्वारा प्रतिपाद्य तो उपनिषद के द्वारा उपनिषद भी प्रतिपाद्य मानेगी तो आत्माशय दोष स्वृत्ति दोष यहाँ विद्या स्तुति में तात्पर्य होने से संबंध कथन में तात्पर्य नहीं होने से न स्वृत्ति दोष आत्माश्रय दोष नहीं है तात्पर्य विषयभूत अर्थ में ही संभव होता है यहाँ आत्माश्रदि दोष तात्पर्य विषयभूत अर्थ को लेकर के यहाँ तात्पर्य किसके लिए स्तुति के लिए होने से संबंध कहने में तात्पर्य नहीं इसलिए स्वृत्ति तो दोष नहीं अच्छा स्तुति किस लिए करते स्तुतिर्वा किमर्था इत्यता श्रोतृवृद्धि आगे एवं महद्भि परम पुरुषार्थ साधन गुरुण आयासा विद्ये श्रोतृबुद्धिपरच प्ररोचनाय विद्या महि कौती उपनिषद स्तुति करती विद्या मही कौती विद्या को पूजा माव पूजाया विद्या कहती उपनिषद किसले लिए बुद्धि प्रवचनाय श्रोत्राण श्रोतृण श्रोताओं के बुद्धि में प्रवचन हो तब रुचिकर उनसे सुननेंगे श्रद्धापूर्वक प्ररचनाय विद्या की स्तुति करते हैं कैसे स्तुति होती एवं ही महद परम पुरुषार्थ साधन त्वे न गुरु न आय शब्धा विद्या जी विद्या का प्रतिपादन इसमें क्या जाएगा और विद्या कैसे महद बड़े बड़े ऋषि मुनि महापुरुष लोगों ने इसकी प्राप्त इसकी प्राप्ति की थी महद भी की तरह अब किसने किसी प्रकार प्राप्त किए महापुरुषों ने परे कभी भोजन करते हैं नहीं इसी प्रकार कुछ ले लिया कभी कुछ खा लिया ऐसा नहीं परम पुरुषार्थ साधनत्वें न मध् प्राप्त विद्या के नूपेण परम पुरुषार्थ साधनत्वें न परम पुरुषार्थ मोक्ष साधनत्वें न प्राप्त साधारण कुछ कुछ पकड़ लिया पानी लिया आचमन कर लिया कभी कुछ खाते इस प्रकार नहीं मोक्ष परम पुरुषार्थ साधन थे न और प्राप्त भी कैसे हुई गुरु ना आया से न आयास प्रयत्न करके प्राप्त और प्रयत्न भी कैसे होना चाहिए गुरु ना बहुत प्रयत्न गुरु का था बहुत अधिक अधिक प्रयत्न से प्राप्त हुई इसलिए विद्या प्राप्ति के लिए तत्परता था प्रयत्न निरंतर महान प्रयत्न करने से प्राप्त होगा बहुत प्रयत्न से प्राप्त हुई विद्यालब विद्या इस कहने से महापुरुष ने प्राप्त की विद्या की प्राप्ति की मोक्ष साधन रूप से और बहुत प्रयत्न करके जो जिसकी प्राप्ति होती है वो विद्या बहुत श्रेष्ठ है हम भी प्राप्त करें और प्रयत्न प्रयत्नपूर्वक इसी प्रकार श्रोतृ बुद्धि प्ररोचना के लिए विद्या की पहले स्तुति करते महत्व विद्या ओम भद्रं कर्णे भी श्रृण